ये बताया इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए इस सिद्धांत पर आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है ये कहा जा रहा है आक्षेपकर्ता के द्वारा कि सगुण ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत सगुण ब्रह्म उपासना की आवृत्ति अपेक्षित होने पर भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत श्रवणादि की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए ये जो निर्विशेष ब्रह्म के प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के बोधक तत्वशादी वाक्य है इनमें अपने विषय का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य है या नहीं है यदि कहोगे पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत से कि तत्वशी वाक्यों में अपने विषय का साक्षात्कार अधिकारी को कराने का सामर्थ्य है तो एक बार अधिकारी तत्वमसी वाक्य का श्रवण करके ही तत्वसी वाक्य के सामर्थ्य के अनुसार उसके विषय का साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा तो आवृत्ति व्यर्थ हो जाएगी और यदि कहो कि साक्षात्कार का सामर्थ्य नहीं है त्वशादी वाक्य में वे साक्षात्कार के उत्पादक नहीं होते हैं तो फिर एक बार सुनने से जयसे तत्वशादी वाक्य से साक्षात्कार नहीं होता ऐसे अनेक बार श्रवणादि की आवृत्ति कर भी लेंगे तो भी उनमें अपने विषय का साक्षात्कार जनन सामर्थ्य न होने से आवृत्ति से भी साक्षात्कार नहीं होगा श्रवण के ये एक आवृत्ति निरर्थक है इस पक्ष में कहा गया और यदि ये कहते हैं कि अकेला शास्त्र यानी श्रवण साक्षात्कार उत्पादन में असमर्थ है और युक्ति सहकृत श्रवण साक्षात्कार का सा, आ, उत्पादक बन जाता है शास्त्र और युक्ति मिलकर के अपने विषय का साक्षात्कार अधिकारी को कराते हैं इसलिए आवृत्ति सार्थक है ऐसा यदि सिद्धांति कहते हैं तो कहते हैं फिर एक बार मनन सहित अनुष्ठित श्रवण ही साक्षात्कार उत्पन्न कर देगा उसके लिए आवृत्ति क्या जरूरी है उस पक्ष में भी आवृत्ति का अनर्थक के बताया गया और यदि ये कहते हैं सिद्धांती, आवृत्ति को सार्थक बताने के लिए कि ये केवल श्रवण और मनन यानी युक्ति सहकृत शास्त्र एक बार श्रुत वह परोक्ष का उत्पादक होता है और आवृत्ति उसकी साक्षात्कार की उत्पादिका होती है ऐसा यदि कहते हैं और इसके लिए ये बताते हैं सिद्धांति की जैसे में हृदय शूलम यह वाक्य जिसके हृदय में शूल है उसके द्वारा प्रयुक्त और उसके शरीर का कंपनादि से ये निश्चित होता है कि परोक्ष ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान होता है साम जो बोल रहा है उसके हृदय में फूल है लेकिन विशेष का अपरोक्ष नहीं होता हृदय तो स्तूल का दूसरे को जैसे उसको स्वयं को अपरोक्ष हो रहा उस प्रकार के अपरोक्ष के लिए आवृत्ति की जरूरत है ऐसा यदि सिद्धांती कहेंगे तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि इस पक्ष में भी आवृत्ति की जरूरत नहीं है इसलिए कि असकृत अपितावन तावन मात्र क्रिय माने इससे बताया गया कि शास्त्र यानी श्रवण और मनन का शास्त्र युक्ति का है आवर्तन करने पर भी साक्षात्कार उत्पन्न होगा यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि नहीं सकृत अभ्याम इत्यादि से ये स्पष्ट किया सूत्रात्मक हेतु को पूर्व पक्षी ने कि एक बार प्रयुक्त युक्ति और शास्त्र से जो साक्षात्कार नहीं हो पाया जी उनके विषय का तो सौ बार प्रयुक्त तत्वमशी वाक्य और युक्ति भी आ, अपने विषय का साक्षात्कार नहीं करा पाएगी इसलिए यदि ये कहो कि शास्त्र और युक्ति अपरोक्ष के उत्पादक हैं इस पक्ष में भी और ये कहो कि शास्त्र युक्ति अपरोक्ष के उत्पादक नहीं है इस पक्ष में भी आवृत्ति अनर्थक्य जो बताया गया वो विद्यमान है आवृत्ति व्यर्थ है निष्प्रयोजन है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि सकृत प्रयुक्त शास्त्रयुक्ति कस्य उत्पादयति इसका अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं उससे पहले तक की चर्चा हो गई है तो टीका को देखिए प्रमात्री वैचित्र्यात अपि प्रमातवैचित्र्या आवृत्तिम न चे तो अभी तक प्रमाण का सामर्थ्य असामर्थ्य को आधार बना करके पूर्व पक्षी ने आवृत्ति के नामक दोष बताया इसी आवृत्ति अनर्थक के नामक दोष को यानी सिद्धांत का सिद्धांत की अनुपपत्ति नामक दोष आवृत्ति सिद्धांत है ना श्रवणादि की और पूर्व पक्षी ने श्रवणादि की आवृत्ति को अनुपपन्न बताया प्रमाण के प्रमाणगत तो साक्षात्कार के सामर्थ्य असामर्थ्य पक्ष को लेकर के अब प्रमाता का विचार करते हैं और उस परमाता के दृष्टि से भी कहा जा रहा है कि आवृत्ति का नियम नहीं बनाया जा सकता आवृत्ति करनी ही पड़ेगी ये नहीं कहा जा सकता प्रमाता का वैचित्र देख करके भी प्रमाण वैचित्र्य को लेकर के आवृत्ति अनर्थक के जैसे सिद्ध हुआ ऐसे प्रमात्र वैचित्र को लेकर के भी आवृत्ति के अनियम को बताया जा रहा है और उसके पश्चात प्रमेय के वैचित्र को देखकर के भी तत्वशादी वाक्य के विषय में ऐक रूप्य होने से आवृत्ति वही अर्थ बताया जा रहा है तो इस प्रकार ये तीन हुए प्रमाण को आधार बनाकर के विचार आवृत्ति के अनर्थक विषय को किया गया प्रमाता को आधार बनाकर के आवृत्ति के अनर्थक्य का विचार और प्रमेय को आधार बनाकर आवृत्ति अनर्थक्य का विचार प्रमाण को आधार बनाकर के आवृत्ति अर्थ विषयक विचार पूरा हुआ प्रमाता को आधार बना करके आवृत्ति बताया जा रहा है इसलिए टीका में टीकाकार ने अवतरण लिखते हुए कहा कि प्रमात्री अपि प्रमातवैचि आवृत्तिम इत्याह ची तो प्रमाता के वैलक्षण्य वैचित्र कहते वैलक्षण्य को विलक्षणता को भेद को तो प्रमात्री भेद को लेकर के भी श्रवणादि आवृत्ति का अनियम अनियमें नियमाभाव सिद्ध होता है नियम सिद्ध नहीं होता सिद्ध होता इसे कह भाष्य में देखिए न सकत्युक्त इति शक्यते नोत्दयता विचित्र विचिप्रज्ञा नाम। तो ये कहते हैं तत्वशादी वाक्यों में अपने विषय का साक्षात्कार उत्पादन सामर्थ्य नहीं है ये वाला जो पक्ष है ऐसा जो नियम बनाएंगे थी तो उस पक्ष का खंडन करते हुए कहा जा रहा है कि ये नियम नहीं बना और आवृत्ति करेंगे एक बार सुनने से साक्षात्कार उत्पादन नहीं होता है और आवृत्ति साक्षात्कार के लिए जरूरी है ऐसा नियम तो कहते ये नियम सर्व सामान्य नहीं बन सकता सबके लिए नहीं बन सकता तत्वमशादि वाक्यों के श्रवण आदि की सबको आवृत्ति ही करनी पड़ेगी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अधिकारी की बुद्धि अलग अलग प्रकार की है अधिकारीगत दोषों को देख करके बुद्धि में वैचित्र है, भिन्नता है अलग अलग बुद्धि है इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रतिपत्री विचित्र प्रज्ञवात् प्रतिपत्नाम प्रतिपत्ता कहा जाता है प्रमाता को प्रतिपत्ति कहते हैं प्रमा को प्रतिपत्ति यानी प्रमा प्रतिपत्री यानी प्रमाता ऋष्टी का वचन है प्रतिपत्री नाम यानी प्रमात्री नाम विचित्र प्रज्ञवा तो सब प्रमाताओं की प्रज्ञा यानी बुद्धि एक जैसी नहीं होती सब प्रमाता की बुद्धि एक जैसी नहीं है तो कैसी है कहते हैं किसी की साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंध दोषों से रहित है पूर्व में अनेकों जन्मों में जो अभ्यास किया गया वेदांत साधना का उससे पुरुष प्रयत्न निवर्त्य जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष चित्त में हैं थे वो निवृत्त हो गए और साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति से रहित शुद्ध बुद्धि किसी किसी की होती है उन्हें तो तत्वमसी वाक्य एक बार श्रुत ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उत्पादक बन जाता है और जिनकी बुद्धि में साक्षात्कार एक बार सुन करके अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की उत्पत्ति होने में प्रतिबंधक दोष बैठे हुए हैं जिनके चित्त में उन्हें तो उन दोषों की निवृत्ति के लिए श्रवणादि का अभ्यास करना होगा श्रवण निवर्त दोष मनन निवर्त्य दोष और निधिध्यासन निवर्त्य जो दोष हैं श्रवण निवर्त्य दोष हैं प्रमाण विषयक संशयिपर्य रूपावृत्ति चित्तम्य है यदि तो जब तक श्रवण से निवर्त्य यह प्रमाण विषयक संशय विपर्यात्मिका वृत्ति साक्षात्कार की प्रतिबंधिका निवृत्त नहीं होती तब तक करना होगा श्रवणादि का आवर्तन श्रवण का आवर्तन और प्रमेयक संशय नामक जो दोष है वह संशयात्मिकवृत्ति निवृत्त होने तक मनन का अभ्यास करना होगा और प्रमेय विषयक विपर्य नामक जो दोष है चित्त में उसकी निवृत्ति तक निधि का अभ्यास करना होगा उन अधिकारियों को जिन अधिकारियों का चित्त श्रवणादि के द्वारा निवर्तित आवर्तमान श्रवणादि के द्वारा निवर्तित दोषों से युक्त है ऐसे कुछ प्रमाता है उन प्रमाताओं के लिए आवृत्ति आवश्यक है ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए नियम नहीं बनाया जा सकता सामान्य कि सबके लिए आवृत्ति ही जरूरी है ऐसा नियम नहीं हो सकता प्रमाता की बुद्धिया अलग अलग प्रकार की होने से ये यहाँ पर कहा न सकृत प्रयुक्ते शास्त्रयुक्ति कसीचिपी अनुभव नोत्दयत शक्यते इति शक्यते न सुरुवाले नचको न नच क्या शक्यते के साथ जोड़ देना न चक्य नियुम ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता कि एक बार मान, श्रवण मनन किसी भी अधिकारी को अपने विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कराएंगे साक्षात्कार के उत्पादक नहीं होंगे एक बार अनुष्ठित श्रवण मनन इस प्रकार का नियम नहीं बनाया जा सकता आवर्तमान श्रवण आदि ही साक्षात्कार के उत्पादक बनेंगे ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता तो सकृत प्रयुक्त शास्त्र युक्ति जिसके, जिसका चित्त शुद्ध है प्रमाण प्रमेय और प्रमात्री गतो दोष नहीं है जिसमें उसे तो एक बार श्रुत त्वसी तो तो वाक्य ही अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध करा देगा इसलिए नियम नहीं होगा कि उत्पन्न करेगा ही नहीं किसी को भी ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता ऐसा क्यों नहीं नियम बना सकते इसमें हेतु बताया विचित्र प्रज्ञवात प्रतिपत्ना प्रमाताओं की प्रज्ञा यानी बुद्धि विचित्र होती है किसी की निर्दोष होती है किसी की दोषवान होती हैं उन दोषों दोषवान बुद्धि में भी तारतम्य होता है किसी के चित्त में श्रवण मात्र निवर्त्य दोष है किसी के प्रमाण क्या नाम मनन विषयक मनन से निवर्त्य दोष भी है किसी के निधिध्यासन से निवर्त्य दोष से भी युक्त बुद्धि है किसी की तो इस प्रकार ये प्रमाताओं की बुद्धि में दोष दोषराहित्य और दोष युक्तता को लेकर के अनेकों प्रकार का वैचित्र है लक्षण्य है अब अभी इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रमेयनसवाच्च तथा इत्याह अपी चैती प्रमात ग आधार को लेकर के आवृत्ति का अनियम पूर्व पक्षी सिद्ध किया प्रमाता का वैचित्र दिखा करके अप्रमे को देखते हुए भी यह आवृत्ति आवश्यक है ये नहीं बताया जा सकता ये कह रहे हैं इसलिए अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि प्रमेय अनशवाच तथा तथा आवरुति आवरुति का अर्थ है आवृत्ति व्यर्थम आवृत्ति की अनावश्यकता आवृत्ति का अनियम ये तथा शब्द बता रहा है और इस आवृत्ति के अनियम पक्ष को दृढ़ करने के लिए हेतुन्त्र बताया जा रहा है प्रमेय से अनंसत्वात् जो प्रमेय है तत्त्वमशादी वाक्यों का विषय वो है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म उसे कहा जाएगा प्रमेय जिसका साक्षात्कार होना है जिसके ज्ञान से अविद्या काम कर्म की निवृत्ति होनी है उसे कहा जाएगा प्रमेय प्रमा का विषय श्रवण मनन से जिसका साक्षात्कार होना है वो है प्रमेय और वह प्रमेय सांस है कि निरंश है सवयव है कि निरवयव है अंश ने अवयव निर्विशेष ब्रह्म सवयव है कि निरवय है निरवयव है इसलिए कहा कि अनंत अनंत अनसवात्त यानी निर्विशेष से ब्रह्मण निरवयत्वात् जो निर्विशेष ब्रह्म है प्रमेय वह निरवयव होने से निरंश होने से ये आवृत्ति का अनियम है ये कहा जा रहा प्रमेय से अनंसवाच्य तथा इसे और प्रमेय अनंसवाच्य में जो च है वो पूर्व में बताए गए जो दो हेतु हैं, उसका समुच्चायक है आवृत्ति के अनियम के लिए पूर्व में दो हेतु बताए ना एक प्रमाताओं की बुद्धि वैचित्र और दूसरा वो प्रमाण का सामर्थ्य असामर्थ्य साक्षात्कार उत्पादन में तो उनका समुच्चायक है ये चकार अनंत अनंसवाच्य टीका में जो चकार वो हेतु द्वय का समुच्चायक होगा तो जैसे पूर्वोक्त दो हेतुओं से आवृत्ति का अनियम सिद्ध होता है ऐसे ये तीसरे हेतु से भी आवृत्ति का अनियम सिद्ध होता है इस अभिप्राय से लिखा कि प्रमेयस्य तथा इत्याह तो प्रमेये अंशवाच्चा चाष्यम अभी चनेकांशोपे पेते, पेते लौकिके सामान्य विशेषवती एक अवधन एक अंशं अवधारयती अपरेण अपरम इति अपि अभ्यास सैदपयोग यथा दीर्घ प्रपाठक नतु निर्विशेषे ब्रह्मणि सामान्य विशेष रहिते चैतन्य उत्पत्तो अभ्यास अपेक्षा युक्ता तो निर्विशेषे ब्रह्मी साम्यशेषर चैतन्यमक प्रमुखत्पत्तपेक्ष ब्रह्मसेतिजो लौकिक प्रमाण से ग्राह्य लौकिक पदार्थ हैं वो एक प्रमेय है लौकिक प्रमाण का विषय और एक है वेद का विषय भूत निर्विशेष ब्रह्म तो कहते हैं जो लौकिक वस्तुएं हैं लौकिक प्रमाण गम्य वस्तु वे तो सांस होती हैं। सावयव होती हैं उसके अनेक अंश होते हैं तो उन वस्तुओं का तो माना जा सकता है कि एक बार ग्रहण करने से ध्यान करने से अभ्यास करने से पहले बार में कुछ अंश समझ में आया फिर आवृत्ति कर दी फिर दूसरा अंश समझ में तीसरे बार फिर तीसरा अंश समझ में ऐसे अनेक अंश वती जो लौकिक वस्तु है उसके विषय में तो अभ्यास सार्थक हो भी सकता है जहा प्रमेय अनेक अंश वाला है वहाँ आवृत्ति का सार्थक दिखने पर भी प्रकृति में जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए जा रहे हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन उनकी आवृत्ति का उपयोग नहीं दिखता क्योंकि उनका विषय निर्विशेष ब्रह्म है वो निरंश है उसका साक्षात्कार यदि होना है तो वो निरंश होने कारण एक प्रकार का ही होना है ये नहीं कि शुरू में कुछ अंश उसका समझ में आया बाद में फिर कुछ दूसरा अंश समझ में आएगा आवृत्ति करने से ऐसा तो नहीं है इसलिए निर्विशेष निरंश ब्रह्म विषयक ब्रह्म ज्ञान विषयक साधनों की आवृत्ति अनुपयोगी है व्यर्थ है पूर्व पक्षकर है इन शब्दों से अपीत अनेक अंशों पेत लौकिक पदार्थ है अनेक अंश वाला जो लौकिक पदार्थ है उसमें कुछ सामान्य अंश है कुछ विशेष अंश है ऐसा पदार्थ पदार्थ का ही विशेषण है सामान्य विशेष वती एक के नवधान एकम अंशम अवधारयती उन पदार्थ के विषय में तो एक बार आवर्तन हुआ तो कुछ समझ में आया और आवृत्ति कर दी दूसरा अंश समझ में आया ऐसे हो सकता तो वहां तो आवृत्ति का कुछ उपयोग भी दिखता है तो ये कह रहे हैं कि एक न अवधान एकम अंशम अवधारयती अपरे न अपरम इतिदपि अभ्यास उपयोग अभ्यास कहते, है, कहते हैं आवृत्ति को जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं यथा दीर्घ प्रपाठक आदि सु प्रपाठक कहते हैं प्रकरण को कोई लंबा प्रकरण है और उसका विषय एक बार पूरा प्रकरण पढ़ने से समझ में नहीं आता तो फिर कुछ शुरू में पढ़ा तो समझ में आया फिर और दूसरे बार पढ़े तो समझ में आया कुछ तीसरे बार में और समझ में आया ऐसा लंबा लंबा प्रकरण जहां है वहां तो किया जा सकता है धीरे प्रपाठक आदि में आवृत्ति सार्थक होती भी देखी गई लेकिन कहते हैं आपका वेदांत का विषय तो एक अद्वैत ब्रह्म है और वो भी निर्विशेष है उसे समझने के लिए जरूरी नहीं है अभ्यास उसका साक्षात्कार होना होगा तो एक ही बार में होगा तो ये कहते है कि न तू निर्विशेषे ब्रह्मणी सामान्य विशेष रहिते ब्रह्म निर्विशेष होने से उसमें सामान्य विशेष भाव नहीं है वो कैसा है तो चैतन्य मात्रात्मक है चिदघन है चैतन्य मात्रात्मक है प्रज्ञान घन है और उस तद विषयक प्रमा की उत्पत्ति में अभ्यास न तो युक्त ऐसा लगाना आवृत्ति न युक्ता आवृत्ति उपयोगी नहीं है इति शब्द है पूर्व पक्ष के उपसंहार का देव तक यहां तक पूर्व पक्ष है आक्षेप प्रारंभ हुआ था वहां से सकृत श्रुतौ च ब्रह्मात्म प्रतीति अनुपपत्ते या अत्र आह यहां से शुरू हुआ था आक्षेप भाष्य में न अत्र आह यहां जाकर के पूरा हुआ आवृत्ति पर आक्षेप किया है का मतलब इस अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप किया है इसका अब निराकरण करते हैं सिद्धांती अत्र आह अत्र उच्चेते इत्यादि से अत्र उच्चेते इत्यादि का अवतरण है टीका में द्विधो ही अधिकारी अधिकारी दो प्रकार के हैं दिधो अधिकारी कौन कौन तो कहते हैं कश्चित जन्मांतर अभ्यास निरस्त समस्त असंभावनादि प्रतिबंध एक अधिकारी हुआ कश्चित यानी कोई अधिकारी ऐसा है जिसका पूर्व जन्म में किए हुए वेदांत अभ्यास से ही असंभावनादी जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंध है वह निवृत्त हो गया है निरस्त हो गया है ऐसा एक अधिकारी जिसके बुद्धि में साक्षात्कार उत्पादक प्रतिबंध नहीं रहा अब पूर्व जन्म के अभ्यास से निवृत्त हो गया है ऐसा एक शुद्ध चित्त अधिकारी हाँ, कृत कर्मा, कृत निरस्त समस्त असंभावनादि प्रतिबंध अधिकारी है कृत उपास कृतकर्मा और एक अधिकारी है ऐसा जो कृतकर्मा कृतोपास नहीं है तो फिर उसके चित्त में तो रहेंगे दोष और श्रवण आदि भी पहले किए नहीं है तो उनसे निवरते दोष भी रहेंगे ऐसा अधिकारी तो जो ज्ञान के साधन बताए गए हैं निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधि पर्यंत तक के उन साधनों से निवर्त्य दोषों से युक्त बुद्धि जिनकी है वैसे कोई अधिकारी उनको फिर जिस साधन से निवर्त्य दोषमान वे हैं, उन उन साधनों की आवश्यकता रहेगी कोई कोई अधिकारी हैं जिनके चित्त में प्रमाण प्रमेय विषयक को संशय विपर्य विद्यमान है उन्हें श्रवण मनन निधि की जरूरत रहेगी और वो भी जितनी मात्रा में प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्य होगा उतनी मात्रा में उन्हें करना पड़ेगा श्रवण आदि भगवान वो अभ्यास भी करना पड़ सकता है उनको तो उनके लिए वो सार्थक होगा और जो पहला है नहीं है प्रमाण प्रमे विषय संशय बुद्धि में तो एक बार सुनने से ही हो जाएगा उनके लिए तो मनन और निधि ध्यास की भी आवश्यकता नहीं है एक और ये, ये सिद्धांति का अभिप्राय है कि द्विधो ही अधिकारी सत कश्चित जन्मांतर अभ्यास निरस्त समस्त असंभावनादि प्रतिबंध और कश्चित तू इति इस प्रकार ये दो प्रकार के अधिकारी हुए उनमें से कहते हैं तत्र आद्यम प्रति आवृत्ते अनथक्यम इष्टम तो जो शुद्ध चित्त है जन्मांतर में अभ्यास कर चुका है उसे इस जन्म में भी श्रवणादि की आवृत्ति करनी पड़ेगी ये नहीं उसके लिए श्रवणादि की आवृत्ति व्यर्थ है ये तो हमें भी मानना इष्ट है इसे इष्टापत्ति कह रहे हैं तो त्र आद्यम प्रति आद्य है शुद्ध अधिकारी और उसके और दुतिये दुतिये प्रति आवृत्ते अनथक्यम इष्टम श्रवनादि की आवृत्ति का वह अर्थ अभीष्ट है और द्वितीय द्वितीय है प्रतिबंधक दोषों से युक्त बुद्धि वाला उसके प्रति तो प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए श्रवणादि की आवृत्ति सार्थक है ये कहा जा रहा कि द्वितीय से प्रतिबंध निराशा तद अपेक्षा इति समाधत्ते तो द्वितीय जो अधिकारी हैं उसे प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए जरूरत है तद अपेक्षा या श्रवणादि के आवृत्ति की अपेक्षा है इन्हें श्रवणादि की आवृत्ति उसके लिए उपयोगी है सार्थक है इति समाधते, ऐसे दो प्रकार के अधिकारी को बुद्धि में रख करके प्रतिबद्ध चित्तवान अधिकारी के लिए श्रवणादि की आवृत्ति का उपयोग बता करके समाधान किया जा रहा है ये नहीं कि आवृत्ति असकृत उपदेशात से व्यास जी जिनका चित्त श्रवणादि आवृत्ति से निवृत्त दोष से रहित है उन्हें भी श्रवनादि की आवृत्ति बता रहे हो ऐसा नहीं है वो आवृत्ति असकृत उपदेशात इत्यादि से उन अधिकारियों को आवृत्ति का नियम कर रहे हैं जो अधिकारी श्रवण से निवर्ते दोषों से युक्त बुद्धि वाले हैं उन्हें आवृत्ति का नियम बताया जा रहा है भाष्य में है अत्र उच्चेते, अत्र अत्रि अस्विन पूर्वपक्षे सति अस्विन आक्षेपे सति इस प्रकार का आक्षेप होने पर उच्चते आक्षेप का समाधान हमारे द्वारा बताया जाता है भवेद आवृत्नक्य तं प्रति तत्त्वमसि इति यी सकृद उत्तम ब्रह्मा, ब्रह्मात्मु शक्यात कहते हैं उसके प्रति श्रवणादी की आवृत्ति व्यर्थ हो सकती है निरर्थक है किसके प्रति ते जो एक बार तत्वमसी का उपदेश होने पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करने में समर्थ हैं उसके प्रति आवृत्ति अनर्थक्य ठीक है मान लेते हैं तो यह तत्वसी इति सकृद उक्तम एव ब्रह्मात्मत्व अनुभवित शक्यात तो एक बार तत्वमसी ऐसा कहने पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करने में समर्थ है जो उसके प्रति श्रवणादि की आवृत्ति वही वैर्थ्य इष्ट है और जो दूसरा है एक बार तत्त्वमसी सुनकर के अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करने में असमर्थ हैं। उसे दूसरे कोटि में लेना है प्रतिबंधवान अधिकारी हैं। उसे फिर जिन प्रतिबंधों के रहने से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है एक बार सुनने से उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए आवृति सार्थक होगी ये कहा जा रहा यस्तु इत्यादि से यह बताया जा रहा है कि यस्तु न शक्नौती तम प्रति उपयुज्य वह आवृति। तो यह न शक्नोती का अर्थ है जो एक बार उपदिष्ट तत्वसी वाक्य को सुन करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करने में समर्थ नहीं है यू न शक्नो का अर्थ है तू शब्द वै लक्षण्य बता रहा है पूर्वाधिकारी की अपेक्षा इस अधिकारी का क्या वे वैलक्षण्य है पूर्वाधिकारी की अपेक्षा इस अधिकारी में कि पूर्वाधिकारी साक्षात्कार उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित है और यह साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से युक्त है वह लक्षण्य है वो तू शब्द बता रहा तो यस्तु न शक्नोति तम प्रति उपयुजते यह आवृत्ति तो उसके प्रति सर्वनाधि की आवृत्ति का उपयोग है उन दो दोषों को हटाने के लिए तथा इति इति विज्ञापयतु पुनः तत्व श्वेतकोपदेश भूयवान्द्र आशंका तदशंका कारण निरा इत्तेव असकृत उपदिशति इसका उत्तरण है टीका में उसे देखिए तथा इत्यादि का आवृत्ते निराशा आ, निराशार्थत्वे लिंगम आह तथा ये प्रतिबंधा दीर्घ है ना धा एक है ना रस्व तो रस्व होना चाहिए दीर्घ की मात्रा गलत है रस्व होना चाहिए हमारे इसमें भी दीर्घ है यानी अवृत्ते प्रतिबंध निराशार्थत्व लिंगम आह ऐसा आवृत्तिष्टी है तो आवृत्ते है प्रतिबंध निराशार्थत्व यानी आवृत्ति प्रतिबंध निवृत्ति रूप फल वाली है इस अर्थ का ज्ञापक शास्त्र वचन बताया जा रहा ये है ये आवृत्ते है प्रतिबंध निराशार्थत्व लिंगम आह कार्य जो शास्त्र वचन आवृत्ति साक्षात्कार के प्रतिबंध का निवर्तक हैं, ऐसा बता रहा है वो बताया जा रहा है तो भाष्य में है कि तथा ही छांदोगे तत्वसी श्वेत इति तोदेश छांदो के उपनिषद के छठे अध्याय के आठवें खंड में आचार्य उद्दालक जी ने अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य श्वेत को तत्वसी श्वेत ऐसा उपदेश किया प्रथम बार लेकिन श्वेत केतु को तत्वसी वाक्यार्थ पूरा पूरा समझ में नहीं आया पूरा समझने का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करना तत्वसी वाक्य का तो यही अर्थ है ना कि तुम संसारी जीव मात्र नहीं हो अपितु असंसारी ब्रह्म हो यह तत्वसी वाक्य बता रहा है और तत्वसी वाक्य ने जो असंसारी ब्रह्म रूप बताया है उसे एक बार तत्वसी श्वेत केतु ऐसा उपदेश आचार्य उद्दालक जी ने किया श्वेत केतु को लेकिन श्वेत केतु को समझ में नहीं आया अनुभव नहीं हुआ मैं ब्रह्म हूं ऐसा मैं संसारी श्वेत केतु नामक आचार्य उद्दालक जी का पुत्र या शिष्य मात्र नहीं हूं अपितु असंसारी ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव नहीं हुआ बताया तो यही तो अनुभव नहीं हुआ ये कैसे समझ में आया कहते उसके प्रश्न से श्वेत केतु ने फिर आचार्य से प्रश्न किया है कि आप तो कह रहे हो कि तुम संसारी नहीं हो अपि तु असंसारी ब्रह्म हो लेकिन मेरी असंसारी ब्रह्मरूपता मुझे अनुभव में नहीं आ रही है इसलिए आप मुझे फिर से समझाइए यह वाक्य अर्थ मैं कैसे असंसारी ब्रह्म हूं सदरूप हूं ये प्रार्थना की गुद्दालक जी से श्वेत केतु ने और श्वेत केतु ने फिर जिस कारण से समझ में नहीं आ रहा है जो शंका थी उसका निराकरण कर दिया और फिर दूसरे बार कहा तत्व में सी श्वेत केतु अब वो पहले बार में जो शंका बुद्धि में आई थी वह दूसरे बार के उपदेश से दृष्टान्त सहित जो उपदेश किया उससे निकल गई लेकिन फिर सर्वथा निशंक हो गया शंका रहित हुआ ऐसा नहीं दूसरी शंका आई फिर दूसरे बार के उपदेश के बाद भी आचार्य श्वेत के उद्दालक जिसे से श्वेत केतु ने प्रार्थना की कि मुझे आप फिर से उपदेश करिए मैं कैसे असंसारी ब्रह्म हूं। इसका मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है उसका क्या कारण है ये भी बताइए तो फिर वो उस शंका का भी समाधान तीसरे बार में तत्वसी तैरी उपदेश करके किया शंका का निराकरण फिर वो दो शंकाएं निवृत्त हुई तो तीसरी शंका उपस्थित हुई उसको निवृत्त करने के लिए चौथे तो बार उपदेश फिर ऐसे करते करते आठ बार शंकाएं हुई है और उन आठ बार शंकाओं का दृष्टांत से निराकरण करते हुए तत्व से श्वेत के तो तत्वसी श्वेत के तो ऐसा उपदेश है नौ बार शुरू में एक बार और फिर आठ बार जो शंकाएं हुई उन शंकाओं का निराकरण करने के लिए पुनः आठ बार और जब जितने बार शंकाएं हो जा उतने बार उपदेश वो करते गए और ये सुनते गए का अर्थ श्रवण आदि की आवृत्ति हुई है तो ये श्वेत केतु के जीवन में श्रवण की आवृत्ति सार्थक बन गई ना तो आवृत्ति के सार्थक के का ज्ञापक आचार्य उद्दालक जी का श्वेत केतु को अनेक बार तत्वसी तत्वसी ऐसा उपदेश करना ये लिंग है हैं कह रहे तथा ही छांदो्ये तत्वसी श्वेतोपद तो भूय पुनः पुनः परिचोद्यन तत्द आशंका निर, कारण निराकृत इत्तेव असकृत उपदिशती तो बार बार परिचोद्यम आचार्य उद्दालक परिचोद्यम का अर्थ है जिनके प्रति शंका की जा रही है वे आचार्य शिष्य शंका कर रहे हैं जिनका उपदेश सुनकर के शंका कर रहे हैं उन्हें प्रिचोद्यमान शब्द से कह रहा है तो उद्दालक जी से सुनकर करके श्वेत के तु बार बार प्रश्न कर रहा है पूछ रहा है अपने आचार्य से और तत्त आशंका कारणम निराकृत्य तो श्वेत केतु के मन में जो जो शंकाएं हो रही हैं उन शंकाओं का जो निमित्त था कारण था उसका निराकरण करते हुए तत्वमसी इत्तेव असकृत उपदेशती तो तत्वमसी तत्वमसी ऐसा ही बार बार उपदेश करता है नौ बार उपदेश करता है तो ये ज्ञापक लिंग हुआ आवृत्ति प्रतिबंध निवृत्ति के लिए सार्थक है इस अर्थ की ज्ञापक ये ज्ञापक लिंग है ऐसे ही कहते हैं तथा च्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य इत्यादि दर्शितम ऐसे पहले श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ज्ञान साधनों के जो विधायक वाक्य हैं, उनकी आवृत्ति भी बताई है बताइए अब ननु इत्यादि से एक दूसरी शंका आ रही है उसका समाधान आ रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं